अवचे वज मनो वजिनो मिच्छादिठी वजो अवचतो सी सत्ता गुगति अहम संगामी गोवी चापति सर अति तिति ख संलोह बहु जनो दय समीति दंत राजाहती देशो मनोषेसु योतिवाक्यम तिदीखते नीते ही, याने ही। या गेय अगत यद दंतो दंते न गती इदमें चितचारी चारि ये निचक यथ काम यथ सुख तदच्चंह सोनमुश हो प्रथम दृश्य गौतम बुद्ध का नाम ही संकीर्ण सांप्रदायिक चित्त के लोगों को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 कन्फ्यूस के लिए तो अतीत का स्मरण ही सार है धर्म का वो परंपरावादी था वो गया लाओसु को मिलने लाउस है धार्मिक अतीत तो है ही नहीं उसके लिए और भविष्य भी नहीं जो है वर्तमान है जब कन्फ्यूस ने अपनी परंपरावादी बातें लाओसु को कही तो लाओ बहुत हंसा और उसने यही शब्द कहे थे उसने कहा था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 बुद्ध जैसे व्यक्ति भी होते इसकी भनक ना पड़े तो माँ बाप ने कहा था अपने बच्चों को कि बुद्ध की हवा में भी ना जाएं उन्होंने उन्हें सपते दिला रखी थी क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा बच्चे सीधे साधे बोले भाले अभी कहने हाँ घड़ी भर बात चले जाएं और बच्चों का यह भी डर है कि तुम जिस बात उन्हें रोको कि वहां ना जाए शायद वहां इसलिए चले जाए कि माँ बाप ने रोका जरूर कुछ होगा बच्चे बच्चे बच्चों का अलग गणित है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 जहां ये जेतवन था उसके बाहर खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई वे भूल गए अपने माता पिताओं धर्मगुरुओं को दिए गए वचन और जेतवन में पानी की तलाश में प्रवेश कर गए कि शायद यहाँ पानी मिल जाए बुद्ध ठहरे बुद्ध के भिक्षु ठहरे पानी जरूर होगा संयोग की बात कि भगवान से ही उनका मिलना हो गए सामने ही मिल गए बुद्ध बैठे होंगे अपने वृक्ष के तले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 कौन हीन कौन श्रेष्ठ तू मुझे मुझे पिला मैं तुझे पिलाऊंगा उसी ने मैं समझी नहीं आप क्या कहते हैं आप ये क्या कहते हैं कि तू मुझे पिला मैं तुझे पिलाऊंगा जीसस ने कहा तू जो पानी पिलाती है उससे तो थोड़ी देर को प्यास बुझेगी मैं तुझे जो पानी पिलाऊंगा उससे सदा सदा के लिए प्यास बुझ जाती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 मुल्ला ने का छोटा बच्चा एक सीढ़ी चढ़ रहा था और मुल्ला उसकी वहीं खड़ा था उसने कहा कि कि बेटा कून पड़, से कून पड़। वो बेटा पड़ पड़ से वो डरा उसने कहा तो लग जाएगी चोट लग जाएगी उसने कहा मैं तेरा पिता खड़ा हूं संभालने को तो तू डरता क्यों है बाप आप तो पे भरोसा करके बेटा कूद गया और मुला सड़क के खड़ा हो गया भड़ाम से वो नीचे गिर दोनों घुटने छिल गए वो रोने लगा उसने कहा पिताजी ये क्या बात आपने मुझे धोखा दिया मुला ने कहा कि हाँ एक पाठ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 अब मेरा संन्यास ना तो किसी को तोड़ता घर से ना पत्नी को तोड़ता पति से ना पति को तोड़ता पत्नी से ना पत्नी बच्चे से टूट रही है मगर बस पति को भारी अड़चन हो गई अर्चन क्या है अर्चन यही है कि अब तक वो पत्नी के परमात्मा बने बैठे थे अब वो बात ना रही अर्थन यह है कि उनका प्रभुत्व एकदम से क्षीण हो गया अर्थन यह है कि आज अगर उनकी पत्नी से मैं कुछ कहूं तो वो मेरी मानेगी उनकी नहीं मानेगी ये अड़चन अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं मैं कभी कहूंगा भी नहीं बस लेकिन अड़चन संभावना की अर्चन ये बात पीड़ा दे रही है पुरुष के अहंकार को बड़ा कष्ट होता है वो मुझे पत्र में लिखते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मेरी पत्नी आपके पास जाती ये तो तुम अपनी पत्नी से पूछो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 इन्हीं लोगों से बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी वज्जे चा, वज्रे वजदासीनो मिच्छा समादाना सत्ता गति दुगंतिम वजंच वज्र तो बतवा अवच सम्मा दिट्ठी समादाना सत्ता गति सुगंतिम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 एक तो आंख से आंख नहीं मिलाता कहीं कहीं देखता है चलता है तो डरा डरा चलता है चौंका-चौंका से मालूम पड़ता है खुरपी इसने चुराई फिर चौथे दिन खोदते वक्त खुरपी उसको मिल गई झाड़ी में वो लड़का फिर निकल रहा था उसने दिखाया कितना भला लड़का जरा भी चोर नहीं मालूम होता अब भी वो वैसी चल रहा है मगर दृष्टि बदल गई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 जो लिखी जा सके वे ये थी भिक्षु निकलते तो उनसे कहते तो मूर्ख हो पागल हो झक्की हो चोर उछक्के हो बैल गधे हो पशु हो पाश्विक हो नारकी हो पतित हो विकृत हो इस तरह के शब्द भिक्षु से कहते तो ये तो जो लिखी जा सके ना लिखी जा सके तुम समझ लेना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 बुद्ध ने ये सूत्र कहे थे ये गाथाएं अहम नागोव संगा चाप्त पति सर अतिक्यम थिखस् दुशीलो हि बहुजनो दी सम रुहति दंतो योति योतिवाक्यम तिथिख्या नैेत ही, ही अगतम गेगतम यथा तथा सुदंतेन दंत दंतेन गच्छति इदम पुरे चित्तम चारिच चारिक्षक यत्थ काम यथा सुखम तदजहम निगहेसा योनिसो हिपभि विदुसगहो जैसे युद्ध में हाथी गिरे हुए वाण को सहन करता है